आर्यानय प्रथम प्रकाश उत्ती स्वा मंत्र मूल प्रार्थना ओम ने भद्रम रक्षस्वे नोपया नो उत गवे चद्रं न वे वीराय च्रवस्ते ते नेह सो व ऊत सुऊतो व ऊत ऋग्द छे चार नौ बारा व्याख्यान हे भगवान रक्षस ने भद्रम नेह पापी हिंसक दुष्टात्मा को इस संसार में सुख मत देना नावयी धर्म से विपरीत चलने वाले को सुख कभी मत हो तथा नोपया उत अधर्मी के समीप रहने वाले उसके सहायक को भी सुख नहीं हो ऐसी प्रार्थना आपसे हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी ना होना चाहिए नहीं तो कोई भी जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किंतु इस संसार में धर्मात्माओं को ही सुख सदा दीजिए तथा हमारी शम आदि युक्त इंद्रिया दुग्ध देने वाली गऊ आदि वीर पुत्र और शूरवीर भृत्य श्रवस्यते विद्या विद्याज्ञान और अन्नादि युक्त हमारे देश के राजा और धनाढ़ जन तथा इनके लिए अने स निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो व ऊतो व ऊतय व युष्माकम बहुवचन आदरा हे सर्वरक्षकेश्वर आप सर्वरक्षण अर्थात पूर्वोक्त सब धर्मात्माओं की रक्षा करने हारे हैं जिन पर आप रक्षक हो उनको सदैव भद्र कल्याण परम सुख प्राप्त होता है अन्य को नहीं पदार्थ न मत इह इस संसार में भद्रम सुख रक्षस्व पापी हिंसक दुष्ट को न मत अवय अधर्म से विपरीत चलने वाले को न नहीं उपयी अधर्मी के समीप रहने वाले और उसके सहायक को भी उत तथा गवे शमदमादि युक्त इंद्रियों के लिए च और वद्रम सुख कल्याण परम सुख धेनवे दुग्ध देने वाली गऊ आदि के लिए वीराय वीरपुत्र के लिए च और शूर वीर भृत्य के लिए श्रवस्यते, विद्या विज्ञान अन्नादश्वर्यक्त हमारे देश के राजा और धनाढ़ जन के लिए अनेस निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख वह आप ऊत सर्वरक्षकेश्वर सुऊत सर्वरक्षण वह पूर्वोक्त धर्मात्माओं की ऊतय रक्षा करने हारे हैं हा। हे भगवन् इह रक्षस्वे भद्र न अवय भद्र न उत उपय भद्रम नस्माक गवे धेन वीराय श्रव्यते भद्रमनेस ऊत सर्वक्षकेशर व ऊत सन्त